शिक्षा एवं समाज शिक्षा का अर्थ है उस पूर्णता को व्यक्त करना जो सब मनुष्यों में पहले से विद्यमान है शिक्षा क्या है क्या वह पुस्तक विद्या है नहीं क्या वह नाना प्रकार का ज्ञान है नहीं यह भी नहीं जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और वह फलदायक होता है वह शिक्षा कहलाती है मेरे विचार से तो शिक्षा का सार मन की एकाग्रता प्राप्त करना है तथ्यों का संकलन नहीं यदि मुझे फिर से अपने शिक्षा प्रारंभ करनी हो और इसमें मेरा वश चले तो मैं तथ्यों का अध्ययन कदापि न करूं। मैं मन की एकाग्रता और मान अनाशक्ति का सामर्थ्य बढ़ाता और उपकरण के पूर्णतया तैयार होने पर उससे इच्छा इच्छानुसार तथ्यों का संकलन करता जो शिक्षा साधारण व्यक्ति को जीवन संग्राम में समर्थ नहीं बना सकती जो मनुष्य में चरित्र बल परहित भावना तथा सिंह के समान साहस नहीं ला सकती वह भी कोई शिक्षा है जिस शिक्षा के द्वारा जीवन में अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाता है वही है शिक्षा शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बहुत सी बातें इस तरह ठूस दी जाए जो आपस में लड़ने लगे और तुम्हारा दिमाग उन्हें जीवन भर में हजम न कर सके जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें मनुष्य बन सकें चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है यदि तुम पांच ही भावों को हजम कर तदनुसार जीवन और चरित्र गठन कर सके तो तुम्हारी शिक्षा उस आदमी की अपेक्षा बहुत अधिक है जिसने एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी ही कंठस्थ कर ली है ज्ञान मनुष्य में अंतर्निहित ही है कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता अब अंदर ही सब अंदर ही है हम कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का विकास आविष्कार किया तो क्या वह आविष्कार कहीं एक कोने में बैठा हुआ न्यूटन की प्रतीक्षा कर रहा था नहीं वह उसके मन में ही था जब समय आया तो उसने उसे ढूंढ निकाला संसार ने जो कुछ ज्ञान लाभ किया है वह मन से ही निकला है विश्व का असीम पुस्तकालय तुम्हारे मन में विद्यमान है बाह्य जगत तो तुम्हें अपने मन को अध्ययन में लगाने के लिए उद्दीपक तथा सहायक मात्र है परंतु प्रत्येक समय तुम्हारे अध्ययन का विषय तुम्हारा मन ही है हर एक व्यक्ति हुकूमत जताना चाहता है पर आज्ञा पालन करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है और यह सब इसलिए है कि प्राचीन काल के उस अद्भुत ब्रह्मचर्य आश्रम का अब पालन नहीं किया जाता पहले आदेश पालन करना सीखो आदेश जीना फिर स्वयं आ जाएगा पहले सर्वदा दास होना सीखो तभी तुम प्रभु हो सकोगे केवल शिक्षा शिक्षा शिक्षा यूरोप के बहुतेरे नगरों में घूमकर और वहाँ के गरीबों के भी अमन चयन और विद्या को देखकर हमारे गरीबों की बात याद आती थी और मैं आंसू बहाता था यह अंतर क्यों हुआ जवाब पाया शिक्षा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 हमारे जातीय श्रोणित में एक प्रकार के भयानक रोग का बीज समा रहा है और वह है प्रत्येक विषय हो हंसकर उड़ा देना गंभीरता का अभाव इस दोष का संपूर्ण रूप से त्याग करो वीर हो श्रद्धा संपन्न हो दूसरी बातें उनके पीछे आप ही आएंगी उन्हें उनका अनुसरण करना ही होगा अपने निम्न श्रेणी वालों के प्रति हमारा एकमात्र कर्तव्य है उनको शिक्षा देना उनके खोए हुए व्यक्तित्व के विकास के लिए सहायता करना उनमें विचार पैदा कर दो बस उन्हें उसी एक सहायता का प्रयोजन है और शेष सब कुछ इसके फल स्वरूप आप ही आ जाएगा हमें केवल रासायनिक सामग्रियों को इकट्ठा भर देना है उनका निर्दिष्ट आकार प्राप्त करना रवा बंध जाना तो प्राकृतिक नियमों से ही साधित होगा अच्छा यदि पहाड़ मुहम्मद के पास ना आए तो मुहम्मद ही पहाड़ के पास क्यों न जाए यदि गरीब लड़का शिक्षा के मंदिर तक न आ सके तो शिक्षा को ही उनके पास जाना चाहिए हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे चरित्र निर्माण हो मानसिक शक्ति बढ़े बुद्धि विकसित हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे शिक्षा क्या वह है जिसने निरंतर इच्छा शक्ति को बलपूर्वक पीढ़ी दर पीढ़ी रोककर प्रायः नष्ट कर दिया है जिसके प्रभाव से नए विचारों की तो बात ही जाने दीजिए पुराने विचार भी एक एक करके लोप होते चले जा रहे हैं क्या वह शिक्षा है जो मनुष्य को धीरे धीरे यंत्र बना रही है जो स्वयं यंत्र के समान सुकर्म करता है उसकी अपेक्षा अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति और बुद्धि के बल से अनुचित कर्म करने वाला मेरे विचार से धन्य है आज हमें आवश्यकता है वेदांत युक्त पाश्चात्य विज्ञान की ब्रह्मचर्य के आदर्श और श्रद्धा तथा आत्मविश्वास की वेदांत का सिद्धांत है कि मनुष्य के अंतर में एक अबोध शिशु में भी ज्ञान का समस्त भंडार निहित है केवल उसके जागृत होने की आवश्यकता है और यही आचार्य का काम है पर इस सब का मूल है धर्म वही मुख्य है धर्म तो भारत के समान है शेष सब में तरकारी और चटनी जैसी है केवल तरकारी और चटनी खाने से अपथ्य हो जाता है और केवल भात खाने से भी देखा एक मात्र ब्रह्मचर्य का ठीक ठीक पालन कर सकने पर सभी विद्याएं बहुत ही कम समय में हस्तगत हो जाती है मनुष्यश्रुतिधर स्मृतिधर बन जाता है ब्रह्मचर्य के अभाव से ही हमारे देश का सब कुछ नष्ट हो गया मेरा विश्वास है कि गुरु के साक्षात संपर्क रखते हुए गुरुगृह में निवास करने से ही यथार्थ शिक्षा की प्राप्ति होती है गुरु से साक्षात संपर्क हुए बिना किसी प्रकार की शिक्षा नहीं हो सकती हमारे वर्तमान विश्वविद्यालयों की ही बात लीजिए उनका आरंभ हुए पचास वर्ष हो गए यह अठारह सौ में मद्रास में कहा गया था पर फल क्या मिला है वे एक भी मौलिक भाव संपन्न व्यक्तित्व उत्पन्न नहीं कर सके वे परीक्षा लेने वाली संस्थाएँ मात्र है साधारण जनता की जागृति और उसके कल्याण के लिए स्वार्थ त्याग की मनोवृत्ति का हम में थोड़ा भी विकास नहीं हुआ है सत्य प्राचीन अथवा आधुनिक किसी समाज का सम्मान नहीं करता समाज को ही सत्य का सम्मान करना पड़ेगा अन्यथा समाज ध्वंस हो जाए कोई हानि नहीं सत्य ही हमारे सारे प्राणियों और समाजों का मूल आधार है अतः सत्य कभी भी समाज के अनुसार अपना गठन नहीं करेगा वही समाज सबसे श्रेष्ठ है जहां सर्वोच्च सत्यों को कार्य में परिणत किया जा सकता है यही मेरा मत है और यदि समाज इस समय उच्चतर सत्यों को स्थान देने में समर्थ नहीं है तो उसे इस योग्य बनाओ और जितना शीघ्र तुम ऐसा कर सको उतना ही अच्छा मैं कहता हूँ मुक्त करो जहां तक हो सके लोगों के बंधन खोल दो जब तुम सुख की कामना समाज के लिए त्याग सकोगे तब तुम भगवान बुद्ध बन जाओगे, जाओगे। तब तुम मुक्त हो प्रत्येक मनुष्य एवं प्रत्येक राष्ट्र को बड़ा बनाने के लिए तीन बातें आवश्यक है सौजन्य की शक्ति में दृढ़ विश्वास दूसरा ईर्ष्या और संदेह का अभाव तीसरा जो सन्मार्ग पर चलने में और सत्कर्म करने में संलग्न हो उनकी सहायता करना यदि आपका आदर्श जड़ है तो आप भी जड़ हो जाएंगे स्मरण रहे हमारा आदर्श है परमात्मा एकमात्र वे ही अविनाशी हैं अन्य किसी का अस्तित्व तो नहीं है और उन परमात्मा की भांति हम भी सदा विनाशशील विनाशहीन होएं। हिंदू का खाना धार्मिक उनका पीना धार्मिक उनकी नीत धार्मिक उसकी चाल ढाल धार्मिक उसकी विवाहादि धार्मिक यहाँ तक कि उसकी डकैती करने की प्रेरणा भी धार्मिक है हर एक राष्ट्र का विश्व के लिए एक विशिष्ट कार्य होता है और जब तक वह आक्रांत नहीं होता तब तक वह राष्ट्र जीवित रहता है चाहे कोई भी संकट क्यों ना आए पर जो ही कार्य नष्ट हुआ कि राष्ट्र भी ठह जाता है क्या तुमने इतिहास में नहीं पढ़ा है कि देश के मृत्यु का चिन्ह अपवित्रता या चरित्रहीनता के भीतर से होकर आया है जब यह किसी जाति में प्रवेश कर जाती है तो समझना कि उसका विनाश निकट आ गया है इस समय हम पशुओं की अपेक्षा कोई अधिक नीतिपरायण नहीं है केवल समाज के अनुशासन के भय से हम कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते यदि समाज आज कह दे कि चोरी करने से अब दंड नहीं मिलेगा तो हम इसी समय दूसरे की संपत्ति लूटने को छूट पड़े टूट पड़ेंगे पुलिस ही हमें सामाजिक प्रतिष्ठा के लोग है और तो यह है कि हम पशुओं से कुछ ही अधिक उन्नत हैं। अधिकांश संप्रदाय अल्पजीवी और पानी के बुदबुदे के समान क्षण होते हैं क्योंकि बहुत उनके प्रणेताओं में चरित्र बल नहीं होता पूर्ण प्रेम और प्रतिक्रिया न करने वाले हृदय से चरित्र का निर्माण होता है जब नेता में चरित्र नहीं होता तब उनमें निष्ठा की संभावना नहीं होती चरित्र की पूर्ण पवित्रता से स्थायी विश्वास और निष्ठा अवश्य उत्पन्न होती है कोई विचार लो उसमें अनुरक्त हो जाओ धैर्यपूर्वक प्रयत्न करते रहो तो तुम्हारे लिए सूर्योदय अवश्य होगा हमसे पूछा जाता है आपके धर्म से समाज का क्या लाभ है समाज को सत्य की कसौटी बनाया गया है यह तो बड़ी तर्कहीनता है समाज केवल विकास की एक अवस्था है जिसमें होकर हम गुजर रहे हैं यदि सामाजिक अवस्था स्थायी होती है तो वह शिशु की बनी रहने जैसी बात होती पूर्ण मनुष्य शिशु नहीं हो सकता यह शब्द मनुष्य शिशु ही विरोधाभासी है इसलिए कोई समाज पूर्ण नहीं हो सकता मनुष्य को ऐसी आरंभिक अवस्थाओं से आगे बढ़ना होगा और वह बढ़ेगा मेरे गुरुदेव कहा करते थे तुम स्वयं अपने कमल के फूल को खिलने में सहायता क्यों नहीं देते भौरे तब अपने आप आएंगे दूसरों में बुराई ना देखो बुराई अज्ञान है दुर्बलता है लोगों को यह बताने से क्या लाभ कि वे दुर्बल हैं आलोचना और खंडन से कोई लाभ नहीं होता हमें उन्हें कुछ ऊंची वस्तु देनी चाहिए उन्हें उनके गरिमामयी स्वरूप की उनके जन्मसिद्ध अधिकार की बात बताओ मैं सुधार नहीं करता अभी तो कहता हूँ बढ़े चलो कोई वस्तु इतनी बुरी नहीं है कि उसका सुधार या पुनर्निर्माण करना पड़े अनुकूल क्षमता एडॉप्टेबिलिटी जीवन का एकमात्र रहस्य है उसे विकसित करने वाला अंतर्निहित तत्व है बाह्य शक्तियों द्वारा आत्मा को दमित करने की चेष्टा के विरुद्ध आत्मा के प्रयास का परिणाम ही अनुकूलन या समायोजन समा है जो अपना सर्वोत्तम अनुकूलन कर लेता है वह सर्वाधिक दीर्घ जीवी होता है यदि मैं उपदेश न भी दूँ तो भी समाज परिवर्तित हो रहा है वह परिवर्तित अवश्य होगा और किसी बात की आवश्यकता नहीं आवश्यकता है केवल प्रेम अकपटता एवं धैर्य की जीवन का अर्थ ही वृद्धि अर्थात विस्तार यानी प्रेम है इसलिए प्रेम ही जीवन है यही जीवन का एकमात्र गति नियामक है और स्वार्थ पड़ता ही मृत्यु है इहलोक और परलोक में यही बात सत्य है यदि कोई कहे कि देह में के विनाश के पीछे और कुछ नहीं रहता तो भी उसे यह मानना ही पड़ेगा कि स्वार्थ स्वार्थपरता ही यथार्थ मृत्यु है परोपकार ही जीवन है परोपकार न करना ही मृत्यु है जितने नर पशु तुम देखते हो उनमें नब्बे प्रतिशत मृत हैं वे प्रेत हैं क्योंकि ऐ बच्चों जिसमें प्रेम नहीं है वह तो मृतक है एक और नया भारत कहता है कि पाश्चात्य भाव भाषा खान वेशभूषा और रीति का अवलंबन करने से ही हम लोग पाश्चात्य जातियों की भांति शक्तिमान हो सकेंगे दूसरी ओर प्राचीन भारत कहा है कि मूर्ख नकल करने से भी कहीं दूसरों का भाव अपना हुआ है बिना उपार्जन किए कोई वस्तु अपनी नहीं होती क्या सिंह की खाल पहनकर गधा कहीं सिंह हुआ है एक और नवीन भारत कहता है कि पाश्चात्य जातियाँ जो कुछ कर रही हैं वही अच्छा है अच्छा न होता तो वे ऐसे भलवान भी कैसे दूसरी ओर प्राचीन भारत कहता है कि बिजली की चमक तो खूब होती है पर क्षणिक होती है बालकों तुम्हारी आंखें रही है। सावधान उपनिषद जुगिन सुदूर अतीत में हमने इस संसार को एक चुनौती दी थी न प्रजया धनेन त्यागे नई के अमृतत्व संतति द्वारा और न संपत्ति द्वारा वरण केवल त्याग द्वारा ही अमृतत्व की उपलब्धि होती है एक के बाद दूसरी जाति ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी शक्ति भर संसार की पहेली को कामनाओं के स्तर पर सुलझाने का प्रयत्न किया वे सब की सब अतीत में तो असफल रही पुरानी जातियां तो शक्ति और स्वार्थ स्वर्ण की लोलुपता से उद्भुत पापाचार और धन्य के बोझ से दबकर पीस पीट गई और नई जातियां गर्त में गिरने को डगमगा रही है इस प्रश्न का तो हल करने के लिए अभी शेष ही है कि शांति की जय होगी या युद्ध की सहिष्णुता की विजय होगी या असहिष्णुता की शुभ की विजय होगी या अशुभ की शारीरिक शक्ति की विजय होगी या बुद्धि की शारीरिकता की विजय होगी या आध्यात्मिकता की हमने तो युगों पहले इस प्रश्न का अपना हल ढूंढ लिया था हमारा समाधान है असांसारिकता त्याग